नमस्कार मित्रों, आज तारीख है 4 नवंबर, रविवार, 2012, 4 नवंबर 2012। ये जो वीडियो है, वो 1977 में जो राइट टू रिकॉल की मुमेंट फेल हुई, उसके ऊपर है। तो राइट टू रिकॉल मुमेंट मतलब 1977 में राइट टू रिकॉल का मुद्दा कैसे आया कहां तक आगे बढ़ा क्यों फेल हुआ <coughs> और ये सारी बातें और इस वीडियो में मैं आपसे कहूँगा तो पहले तो 1975 में इमरजेंसी आई जैसे आपको पता है कि इंदिरा जी को इमरजेंसी क्यों डालनी पड़ी कि उन्होंने जो पोखरान वन किया 1974 में और उससे पहले 1971-72 में पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के पांच टुकड़े बनाने की योजना बना रही थी बांग्लादेश के चार टुकड़े करने की योजना बना रही थी और पोखरान वन इसके भाग में था कि एक बार पोखरान वन हो जाए इंडिया के पास एटॉमिक पाव और पाकिस्तान के पांच टुकड़े कर देगा तो ये सब के वजह से रशिया और अमेरिका और चीन ये तीनों चिंतित हो गए और उन्होंने इंदिरा जी के विरोधियों को बड़े पैमाने पे हर तरह की मदद देनी शुरू की अब जाहिर है कि जैसे कि सीआईए ने उस समय जो अखबारों का ग्रुप था गोयंग का उसके 50 परसेंट उसका म पूरे इंडिया का कुछ 40, 50 परसेंट न्यूज़पेपर शेयर गोयनका के पास था। उसको काफी फाइनेंशियल हेल्प की कि भाई तुम इंदिरा जी को बदनाम करो और हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। और इसमें एक जज का जजमेंट उनके खिलाफ आ गया। बिल्कुल माइनर टेक्निकल पॉइंट था। गलती इंदिरा जी के सेक्रेटरी की थी। और वो गलती भी नहीं थी एक तरह से देखो तो ये सारे मैंने एक दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि उनके सेक्रेटरी यशपाल से क्या गलती हुई थी और वैसे देखा जाए तो वो गलती भी नहीं थी पर उसके सेक्रेटरी यशपाल के गलती को मुद्दा बनाके हाईकोर्ट जज ने सीधा इंदिरा जी को छह साल के लिए डि� エスペルキアジャタイ、エンペキ p のポジションでエクスペルキアジャタイ、アウト、チェスアウト、コいチュナウニール、サテ इसमें और इंदिरा जी की गलतियाँ भी बहुत बड़ी थीं कि उन्होंने ज़ूरी सिस्टम ख़तम की जिसकी वजह से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट हो गया ज़ूरी सिस्टम 1956 में ख़तम हो चुकी थी लेकिन ऑफिशियली ख़तम इंदिरा जी ने की ज़ूरी सिस्टम 1956 में जवाहरलाल गांधी ने ख़तम की सुप्रीम कोर्� और वो डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करती थी तो हर जगह उन्होंने सरकारी अधिकारियों के और अपने पार्टी के जो एमएलएमपी उसके जो थे उनकी पावर बहुत बढ़ा दिए थे और आ, किसी पे वो भरोसा नहीं कर सकती थी जब किसी पे भरोसा नहीं कर सकती थी तो अपने बेटे पे भरोसा करना पड़ा तो संजय गांधी तो एकदम ग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 जब जयप्रकाश नारायण जी ने सेना को संबोधन करके कहा कि प्रधानमंत्री यदि कोई गलत आदेश दे तो सेना को उसका पालन नहीं करना चाहिए ये गलत था क्योंकि दुनिया में आप कोई भी व्यवस्था देखलो कोई भी कंट्री देखलो तो ओपोजिशन के लीडर है वो लीडर एक दूसरे के बारे में जितनी गालियां देनी हो देते हैं अमेरिका के किसी नेता ने मतलब किसी भी देश के वो सेना को संबोधन नहीं करते तो इसलिए फिर इंदिरा जी ने कहा मैं जयप्रकाश नारायण को अरेस्ट करूंगी तो कांग्रेस के नेताओं ने समझाया कि अरेस्ट मत कीजिए तो उन्होंने कहा चलो मैं एक बार नहीं करूंगी लेकिन फिर दुबारा जयप्रकाश नारायण ने सेना को क्योंकि एक तरफ सीआईए तो बेहतरशा पैसा खर्च कर रही थी इंदिरा जी को गिराने के लिए क्योंकि पोखरण वन किया था सेना को वो मजबूत कर रही थी पाकिस्तान पे दूसरे हमले की तैयारी कर रही थी इसलिए उनका ये भाई और मजबूत हो गया और उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेर की इमरजेंसी डिक्लेर की तो अधिका� सब की नसबंदी करना शुरू करो। पापुलेशन कंट्रोल अच्छी चीज थी। उसने पापुलेशन कंट्रोल तो होना ही चाहिए हमारे यहाँ आबादी की समस्या तो है, लेकिन उसने टारगेट देने शुरू किया कि भाई पुलिस को, उसे मानलो कोई इंस्पेक्टर है, उसे छोटी-मोटी गलती हो गई है, तो क्योंकि भाई तेरे को नौकरी से नि� पुलिस को, टीचर्स को, तहसीलदार को, कलेक्टरों को टारगेट देके प्रेशराइज करने जाने लगा कि इतनी नसबंदी करानी है। तो उन्होंने बहुत सारे कुआरे लोगों की नसबंदी कर दी जिनको एक भी लड़का नहीं था, लड़की नहीं थी, बच्चा नहीं था, उनकी नसबंदी कर दी। तो इस तरह से दमन भी बढ़ने लगा जि� जब जबरजस्ती किसी की आदमी की नसबंदी, कुआरे आदमी की नसबंदी की रही, तो ना उसमें पुलिस को कोई पैसे का फायदा हुआ ना नहीं, नेता को वो भी फायदा हुआ, उस बिचारी की तो जिंदगी तबाह हो गई, तो lose lose lose situations भी बहुत सारी खड़ी होने लगी, और इस तरह से एक विद्रोह की भावना बढ़ने लगी, जो कि जायज था, इ तो 1973 में इमरजेंसी आई 1975 में लेकिन 72-73 में ही इंदिरा गांधी का विरोध बढ़ने लगा था तो जयप्रकाश नारायण उस समय बहुत बड़े नेता थे तो सारे नेता और कार्यकर्ता जयप्रकाश नारायण के सेंटर बनाके उनके आसपास कि भाई ये एक व्यक्ति है जो हमें लीड कर सकता है क्योंकि बाकी किसी की रे� गलत पॉलिटिकल डाउनपेज नहीं खेले थे तो बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता उनको अपना नेता स्वीकार करके उनके अनुसार काम करना उन्होंने उचित समझा पर एक क्वेश्चन था वो बारबार -बार आता था しかし、今、Congress の MP は 2mP です。Congress の PM は 2mP です。何を guarantee?1951 年に1975年に 2mP は 2mP です。しかし、今、Rajas は 2mP は2 m です。 कि कांग्रेस की सरकार गई और उसकी जगह दूसरी सरकार आई कभी बीजेपी की आई हो जैनसंघ को समय था साक्ले चाकर के मध्य प्रदेश में आया था मैं साल भूल गया फिर करपुरी ठाकुर का भी शासन आया था बिहार में तो राज्यस्तर पे 10-15 बार सत्ता परिवर्तन हो चुका था और जिला स्तर पे और स्थानिक एमएलए के लेव パンソバーサタパリワタンをチュガータキ、ロコネ、コングレスケ、メレコヤ、MP コハラケ、ドシリパティガ、MP、メレラカホ、ヤト、ジ ila パンチャー、コングレスキホスコニカーケ、ドシリパティギ、ジ ila パンチャー、ラキオ、ハレイクバー、ハレイクバー、ジャビビーサタパリワタン、ウォア、ノイヴァン、ワンエクビアパーニエ。ト、ジャブ、ナイプ、パチャー、ソー、ロガイト、ウォスメセ、アシナベログ、チェメネケンダルビッケ。 बाकी पांता सिमान्दार बचे तो उनकी कुछ चली नहीं और इससे वो सत्ता परिवर्तन के पीछे जितना भी समय शक्ति कार्यकर्ताओं ने लगाई वो व्यर्थ साबित हुई एक एग्जाम्पल में आपको रिसेंटली देता हूँ कुछरात का ही वेरावल डिस्ट्रिक्ट है मेरा एक दूसरा वीडियो उसी पे फोकस करता है वेरावल डिस्ट्रि� वो लोग फिशियरी के जो मछली पकड़ने वाले उनसे हफ्ता वसूली करते थे। उनको खुलेआम उनको प्रोटेक्शन दिया, पुलिस प्रोटेक्शन दिया, जुडिशियस प्रोटेक्शन जुडिशियरी प्रोटेक्शन दी जज को और वो हफ्ता वसूल करके जाहिर है बीजेपी के नेताओं को भी पहुंचाते होंगे। तो वहाँ पे बड़े पैमाने पे डेमोस और फिर लोगों ने कहा कि इस बार जो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन आएंगे अक्टूबर 2010 में, उसमें हम बीजेपी और कांग्रेस दोनों को मजाक चखाएंगे, तो जनजागरूती मंच करके एक संस्था बनी, जनजागरूती मंच ने अपने उम्मीदवार खड़े किया और उनकी मेजॉरिटी आ गई, 42 की वो कॉर्पोरेशन है वेरावल की, कुछ 14 सीट मिली कांग्रेस को सिर्फ चार सीट मिली इस तरह से कुछ एक दो और इंडिपेंडेंट लोगों की थी तो ये हुआ अक्टूबर 2010 में कि लोगों ने कॉरपोरेशन में से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने को निकाल के तीसरे थर्ड फ्रंट यानी जनजागरूती मंच को समर्थन देके उनको बहुमती देके उनको जीता भी दिया क्यों, क्योंकि BJP ने उनको protection दिया, पैसा दिया, एक दो को MLA की टिकट का लालश दिया, जो भी लालश हो, पर सबके सब तो जो public का और activist जो सचमुच criminal से लड़ना चाहते थे, बुराईयों से लड़ना चाहते थे, उनका तो time waste हो गया, तो इस तरह की घटना है 1950 से 75 में 500 बार हो च� और बिकेंगे तो हम क्या करेंगे? गारंटी तो लिखने के लिए मैं स्टैम्प पेपर पे कुछ भी लिख दूँ, कोई भी कुछ भी लिख दे। कोर्ट में कहाँ कुछ होने वाला है? तो इसलिए जयप्रकाश नारायण ने कहा, जो बात वो 1950 से कहते आए थे, कि इसका उपाय राइट टू रिकॉल है, ये नहीं है कि नए आदमी आएंगे, वो 1951 से लेके 1977 में कम से कम 500 नहीं तो हजार बार कह चुके होंगे और यही बात का, उन्होंने कार्यकर्ताओं को 1977 में कही कि इस बार हम Right to Recall लाएंगे तो कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई आप तो Right to Recall के लिए शायद समर्पित हो लेकिन ये जो मोराजी जैसा ये उनका क्या भरोसा तो इसलिए उन्होंने जनता पार्टी के म कार्यकर्ताओं का उत्साह कहो तो उत्साह, दबाव कहो तो दबाव, उनकी आ, उनकी डिमांड कहो तो डिमांड जो भी था, वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी ने राइट टू रिकॉल की डिमांड अपने मेनिफेस्टो में लकि मेन पॉलिटिकल पार्टी, छोटी मोटी पार्टियां तो लिख कार्यकर्ताओं को ये प्रॉमिस दिया गया कि जब बीजेपी का शासन आया रे सॉरी जनता पार्टी का शासन आएगा ये 1977 की बात है तब जनता पार्टी के एमपी राइट टू रिकॉल का कानून पार्लियामेंट में पास करेंगे तो इस तरह से ये ये बात पब्लिक में कमाई पब्लिक में क्यों कमाई क्योंकि जो पेड़ मीडिया था गो इसलिए वो राइट टू रिकॉल की बात जितनी हो सके उतनी दबाना चाहते हैं जैसे आप आज आप देख सकते हो कि मीडिया में राइट टू रिकॉल का मेंशन इतना प्रयत्न हुआ उसके बाद जब अन्ना को वो अपने मुंह से राइट टू रिकॉल बोलना पड़ा तब राइट टू रिकॉल की बात मीडिया ने आई वरना बारा साल से right to recall के प्रयात ना छोटे मोटे कार्यकर्ता करते रहे थे 1925 में तो चंद्रशेखर आजाद ने खुद right to recall की डिमांड की लेकिन ये जो paid journalist है, paid editor है, paid columnist है उन्होंने कभी right to recall को मीडिया में प्रोजेक्ट करने की कोशिश मात्रा भी नहीं की लेकिन कार्यकर्ताओं का अपना एक अलग सर्किट होता है कार्यकर्ता से अखबार नह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 उसमें राइट टू रिकॉल नंबर वन डिमांड थी क्योंकि उनको इस बात पे भरोसा था ही नहीं कि नए व्यक्ति आएंगे वो सब हमेशा के लिए नॉन करप्ट रहेंगे तो लेकिन 1977 में जैसा कि पहले अनेक बार हो चुका जो नए एमपी आए लालू यादव मुलायम यादव सुशील मोदी शरद यादव रामविलास पासवान ये सब के सब 全ての人は全ての人は全ての人は全ての人は全ての人は全ての人は全ての人は全ての人は全ての人は全ての人は全ての人は全ての人は全ての人は全ての人は全ての人は全ての人は全ての人は全ての人は全ての人は全ての人は全ての人は全ての人は全ての人は全ての人は全ての人は全ての人は全ての人は全ての人は全ての人は全ての人は全ての人は全ての人は全ての人は全ての人は全ての人は全ての人は全ての人は全ての人は全ての人で全ての人は全ての人で全ての人で全ての人で全ての人で全ての人で全ての人 तो क्यों नहीं डाल रहे जनता वो क्योंकि 1977 का मेनिफेस्टो डालेंगे तो वो एक्सपोज हो जाएंगे क्योंकि उस मेनिफेस्टो में राइट टू रिकॉल की बात की थी और आज वो अपने उनके जो सपोंसर है उनको खुश करने के लिए वो राइट टू रिकॉल का विरोध कर रहे हैं तो अब कार्य करता हूं मैं 1977 में र 何でしょうか何でしょうか पीएम मने के एक हफ्ते बाद वो स्टेटमेंट देते हैं कि जिसने राइट टू रिकॉल के प्रॉमिस रखा ना मैनिफेस्टो जिसने लिखा था जाओ उससे बात करो और एमपी सब लालू यादव के पास गए लालू यादव की रेप्युटेशन 1977 में कैसी थी जिस तरह की रेप्युटेशन आज अरविंद कांधी के बारे में आज लोग अरविंद क लालू यादव इतनी कमाऊ पोजीशन पे तो नहीं थे पर वो बहुत ही गरीब फैमिली में से आए थे और कॉलेज में रीडर थे प्रोफेसर से एक लेवल नीचे और उस समय गवर्नमेंट नौकरी की गवर्नमेंट जॉब की बहुत बड़ी अहमियत होती थी और उनको जो रीडर की नौकरी मिली वो रिजर्वेशन से नहीं मिली थी एक बात यार तो उनको जो reader की नोकरी मिली थी, वो अपने merit पे मिली थी, वो, वो उनके student life में भी वो काफी well performing student रहे हैं, उन्होंने LLB किया था, और उस समय LLB करना आसान बात नहीं थी, तो उस वो दो साल तो वो जेल में रहते हैं, मिसा, मिसा नाम का कानून था 1977 में, Maintenance of Internal Security Act, जो कि एक तरह का टाड़ा ही समझ लो, पर वो आतंकवादियों के लिए ऊपर उपयोग नहीं होता था, उसका उपयोग होता था, जो भी कार्य करता है इंदिरा गांधी का विरोध कर रहा है, उसको जेल में बंद करने के लिए होता था, पर वो टाड़ा जितना ही खतरनाक कानून था, तो मिसाके अंदर दो साल उनको जेल में रखा गया, और しかし、私はそれを学びたいと言っていました。それを学びたいと言っていました。それを学びたいと言っていました。それをもびたいと言っていました。それを学びたいと言っていました。 でも、この時点での c o m p u t r i e n c e は、この時点でのの主張の主張の主張の主張の主張の主の主張の主張の主張の主張の主張の主張の主張の主張のの主張の主張の主張の主張の主張の主張の主張の主張の主張の主張の तो इन लोगों के युवा कार्यकर्ताओं के इनके बहुत उम्मीद की है कि इन्होंने इतना बलिदान करके ये लोग पॉलिटिक्स में आएं ये तो बिकेंगे नहीं लेकिन हुआ क्या कि 6-8 महीने में सब के सब नॉट इवन वन एक्सेप्शन एक जयप्रकाश नारायण को छोड़कर सब के सब बिक गए और सबने फिर राइट टू रिकॉल का विर 1977年に MP が発表されました。その時、3% の signature が発表されました。その時、60% の signature が発表されました。1977年に Bharat が発表されました。その時、3% の signature が発表されました。 और ऐसा घटिया ड्राफ्ट रखा कमिटी ने जानबूझके क्योंकि ये जो एमपी、uh, वगैरह थे वो राइट टू रिकॉल का कानून लाना नहीं चाहते थे इसलिए उन्होंने ऐसा घटिया ड्राफ्ट बनवाया कमिटी के पास कि वो कार्य करता उसके हो उसके डिरोसाइड हो गए फिर दूसरी कमिटी बनाई और इस तरह से कमिटी ने ढाई साल है वो e l e c 7 i o n n i n e t e e unonet insosaturadmiok election cituadia Prajame muddata Kinderagandika virut Joki j d muddata k u k i n a s a a d a munuata Karyakarome a hum muddata r i g t t r e c a l Kienikiamsib nayadmi l a n g e Nayadmi Kesasa desa Kanun l a n g e k i n a a d m i b r n o n g e t o k a r a a r t a o m e n u m r o n i u t a r i t r l p r a a m e n u m r o n i u t a i n d r a Gandika virut l k e n e l e o n 私たちの会社は、私たちの会社は、私たちの会社は、私たちの会社は、私たちの会社は、私たちの会社は、私たちの会社は、私たちの会社は、私たちの会社は、私たちの会社は、私たちの会社は、私たちの会社は、私たちの会社は、私たちの会社は、私たちの会社は、私たちの会は、私たた私は、私たちの会社の会社は、私たちの会社は、私の会社は、は、私たちの会社たちの会社は、私たちの会社は、私たたちの会社は、私たちの会社は、私の会社は、私の会のの会の会の会社は、私たちの会の会の会の会の मुझे ये बात अहमदाबाद के कार्यकर्ताओं ने बताई कि जयप्रकाश नारायण अहमदाबाद आए तो उन्होंने देखा कि भाई ट्रेन पे एक भी कार्यकर्ता मुझे रिसीव करने नहीं आया तो उनको थोड़ा बुरा भी लगा तो वो तो वो इतना तो कुछ नहीं था तो वो तो अपने सेक्रेटरी साथ रिक्शा में बैठकर चले गए सर्किट हाउ तो कार्यकर्ता जब उन्हें पता चला तो एक कार्यकर्ता ने दूसरे को बोला, दूसरे ने तीसरे को बोला कुछ साइकिल पे आए, कुछ रिक्शा में आए, वैसे करके 50-100 कार्यकर्ता आ गए। तो कार्यकर्ताओं ने बोला कि सर आप यहाँ पे आ रहे हो, हमको किसी ने बताया नहीं। तो उसने बोला कि मैंने तो बोला था क パワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーのパワーパワーのパワーのパワーパワーのパワーパワ カリアカルタ、ジョークスカニパイクヨキンキパス、ダフニータ。ですがカリアカルタ、MPK パス、ジャビビカイ。Tibe, right to recall, Kanun abne manifesto m d alata. パス2に関は、パス2に関しては、パス2に関しては、パス2しては、パスしては、パス2には、パス2に関しては、パス2に関しては、パに関しては、パス2に関しては、パス2に関しては、パス2に関 a て e パス2に関しては、パス2に関しては、パス2に関しては、パス2に関しては、パス2に関しては、パス2に関しては、パス2に関しては、パス2に関しては、パス2に関しては、パス2に関しては、パスに関しては、r ス2に関し मैंने यह जब सब कुछ पढ़ा 1998 में 1998 में लोगों से मिलके जब मैंने पुराने कारिय करताओं से मिला बात की और तब मैंने देखा कि भई सबसे important चीज है draft के कारिय करताओं के mind में उनके रग रग में right to recall PM, right to recall CM, right to recall MP, MLA, Supreme Court Judge यह सारे draft उनको उनके नाम की तरह याद होने � कि वो इतना उनके दिमाग में होना चाहिए कि वो शायद अपना नाम भूल जाए लेकिन ड्राफ्ट न भूले और जब ड्राफ्ट के आधार पे मूवमेंट आगे बढ़ेगी कि एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता को ड्राफ्ट बता रहा है ड्राफ्ट समझा रहा है ड्राफ्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके जवाब देता है त तो एक जो question आता है कि 1977 में revolt क्यो हुआ आज ये, तो इस तरह से ये मैंने आपको बताया कि 1977 में right to recall moment fail क्यों हुई दूसरा कि 1977 में बड़ी संख्या में कारिय करताओं ने जेल भरों अंदोलन किया अब मैं दूसरे topic प्यार हूँ दूसरा topic है कि 1977 में revolt हुआ आज क्यों revolt नही 1977 में रिवॉल्ट नहीं हुआ था रिंग लेकिन रिवॉल्ट की सिचुएशन खड़ी हो रही थी कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जेल भरों आंदोलन में जा रहे थे और जेल हाउसफुल हो गए जेल हाउसफुल हो गए इसलिए इंदिरा गांधी ने देखा कि अब मैंने यदि इलेक्शन डिग्लेयर करें कि कार्यकर्ताओं को रिहा नहीं, नहीं कि� और कारिये करताओं को जो time pass कराने के तरीके हैं जैसे अन्ना ने 18 मेंने time pass कर दिया तो time pass कराने के तरीके भी Congress ने और BJP ने अच्सी तरह सीख लिये हैं कि एक फरजी नेता को public के अंदर भेजो, फरजी activist को public के अंदर भेजो और वो public का, young activist का time pass कर देगा तो और 1977 में जिस तरह का दमन था वो दमन आज नहीं है। देखो आज की सरकार को जितनी भी गालियां दो कम है पर एक बात फास्ट है कि बड़े पैमाने पे कार्यकर्ताओं का दमन नहीं हो रहा। दमन का एक ही एग्जाम्पल हुआ है वो है 3 जून 2011 को जब मनमोहन सिंह ने 5000 पुलिस पुलिस वालों को भेजकर स्वाम पिटाई करवाई थी और पंडाल में आग लगाने का आदेश दिया था। तो वो एक एग्जांपल को छोड़के जिस तरह का दमन 1970 से हुआ था उस तरह का दमन नहीं है। अभी जो आंदोलन नहीं हो रहा उसका बड़ा कारण है कि गलत विचारों का प्रभाव, कि पेड़ मीडिया के द्वारा बड़े पैमाने पे TV के दवारा, homemade TV channels के दवारा, paid news paper के दवारा, paid magazine के दवारा, गलत मुद्दों को फोकस में लाना, और उसकी वज़ा से right to recall के moment को का growth स्लो हो गया है, moment कम् Gelat नहीं हो रही है, कम् Gelat नहीं हो रही है, यानि दिन बजन आप देखो तो moment तो मजबूत हो जा रही है। भले छोटी संख्या में लेकिन नए नए कार्य करता राइट टू रिकॉल मूवमेंट में जुड़ी रहे और उसका मैं एग्जांपल देता हूं कि अन्ना जैसे अन्ना आर्मीन गांधी जैसे आर्मीन गांधी जिन्होंने हमेशा पूरी जिंदगी राइट टू रिकॉल का विरोध किया उनको भी 2011 में राइट टू रिकॉल को समर्थन और सुब्रमण्यम स्वामी जो कि राइट टू रिकॉल की बात ही नहीं करना चाहते थे आज भले विरोध कर रहे हैं लेकिन उनको बोलना तो पड़ रहा है प्रणव मुखर्जी जो कि राइट टू रिकॉल के बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहते थे उन्होंने राइट टू रिकॉल का विरोध किया तो मैं कहूँगा मूवमेंट तो इतनी कि गति जितनी होनी चाहिए उतनी क्यों नहीं है कि भाई इतना अच्छा विचार है क्यों इतनी स्लो स्पीड से आगे बढ़ रहा है क्योंकि जिंदालपाल या तो अंबानीपाल या तो एमएनसीपाल मतलब उस कानून को नाम दिया है जनलोकपाल पर उसके 40 पेज आप ध्यान से पढ़ो वो दो पेज की समरी नहीं वो दो पेज की समरी � パフィルビアンコシシシカケヤディウチアリスページパドウトアプコパタラゲザギエトジンダルパレエトアマリパレエトアマリパレエトミシナリパレエケセキアジェジンダルキアアマリキサブサマシヤキウネダサジアイエスアイペスウォゲラコウリスワデニパレエエエエスアイペスウェンピエメレミネスターウンコケタカランパターウンコカティザリカリンパティウンコパサディナパターウィエジャン जिंदाल पाल का या अम्मानी पाल का सिस्टम आ जाएगा तो जो 11 लोगों की कमेटी होगी उसमें अम्मानी अपने दो-तीन आदमी को बिठा देगा जिंदाल अपने एक-दो आदमी को बिठा देगा मिशनरी अपने एक-दो आदमी को बिठा देंगे एमएनसी अपने चार-पांच-छे आदमी को बिठा देंगे और नहीं है तो उनके जो अम्मानी ह बाकी जो उनके अंदर में सारे आईएस 11000, 15000 आईएस, आईपीएस, मिनिस्टर, एमपी, एमएलए सब आगे, उनको वो कंट्रोल करेगा। तो आप यदि और और इसीलिए तो और इसीलिए अरविंद गांधी और अन्ना दोनों ने राइट टू रिकॉल जनलोकपाल का विरोध किया कि राइट टू रिकॉल जनलोकपाल का जो क्लॉज है では、Indian Express のディアタキ、Right to Recall j e n l o k Palka draft、ダーナチエイ、エメリキタベ、Rahulmaita.com/301.htmUSK chapter45 draft、Right to Recall Janlok Palka。v は、どの draft をどのように ?Janlok Palka、アッカネセマナカディア、オスキサフザーディア、ギウオバーテ、アッカティア。 メディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメデ a アのメ i ィ g のメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメデメディアのメディアのメディアアのメディアディアのメアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディアのメディ तो एमएनसी पाल जैसे गलत प्रपोजल को बड़े पैमाने पे फोकस मिल रहा है और जब उसमें से थोड़ी बहुत हवा निकली क्योंकि कुछ एक लोगों ने ड्राफ्ट पढ़ा मुश्किल ड्राफ्ट थे तो उनको तो लगा कि भई ये जिंदाल पाल तो बकवास चीज है तो नई बात आई कि नई पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे नए अच्छे ईमानदार और इलेक्ट होने के बाद वो नए 300-400 आदमी बिकेंगे नहीं मतलब 400 के 400 बिक जाएंगे मैं ऐसा नहीं बोल रहा लेकिन 400 में से 80-90 प्रतिशत बिक जाएंगे तो बाकी 10 प्रतिशत है उनका कुछ निकाल निकाल नहीं आएगा तो ये जो गलत विचार है कि हम अच्छे आदमियों को चुनके ला देंगे और हमारे प्र� कैसे इस गलत विचार को निकाल सकते हैं एक तो हम एग्जांपल देके जैसे वेरावल का एग्जांपल है दो चार दस का एग्जांपल है दूसरा सामान्य एग्जांपल के कि भाई तुमने चलो मान लो कि अरविंद कांग्रेस करप नहीं होगे क्योंकि उनको पीएम बनना है कि अरविंद कांग्रेस के नई पार्टी आती है कांग्रेस को दस प चलो मान लेते हैं उनको 50 सीट मिल गई तो चलो ये भी मान लो कि अरविंद कांडी नहीं बिकेंगे क्योंकि उनको फ्यूचर में पीएम बनना है पर जो बाकी 50 उन से उनमें से 40 तो उसे जाएंगे साला ये तो हमारी आखरी एमपी की कैरियर है हम तो ना मिनिस्टर बन पाएंगे ना कभी पीएम बनने का तो उनको सपना भी नहीं ह और ये पिछले 60 साल में नहीं ये पिछले 5000 साल की दास्तान है और वो बिखरने के बाद खत्म हो जाएगा पूरा नेटवर्क जैसे जनता पार्टी खत्म हो गई और आप गुजराती में कहते हैं पुत्रना लक्षण पाणा माँ पुत्रना लक्षण पाणा माँ मतलब जो लड़का हो छोटा न्यूबॉन बेबी जो अभी जिसको जन्मे मतलब जस्ट पारण यानी जोला वो जोले में होता है तभी पता लग जाता है कि ये बड़ा होके कैसा आदमी बनेगा तो मैं आपको अगस्त 2 को या अगस्त 11 को जो प्रपोजल दी गई विजन डॉक्यूमेंट अरविंद गांधी की नई पॉलिटिकल पार्टी का उसमें आप देखिए उसमें लिखा है कि जिंदालपाल का कानून हम 10 दिन में पास करें आप उस विजन डॉक्यूमेंट में ही देख लीजिए कि जिंदाल पाल के लिए या अम्मानी पाल के लिए या ये एमएनसी पाल कानून को 10 दिन में पास करना है कि भाई वॉलमार्ट का चेयरमैन चाहता है कि क्या ये उनको 10 दिन में लोकपाल चाहिए 10 दिन में लोकपाल आ जाएगा वैसे वॉलमार्ट के चेयरमैन ने तो 6 दि� どうしても言うことができないので、私はどうしても言うことができないので、それが一つの理由で、この2つの理由で、この2つの理由で、この2つの理由で、この2つの理由で、この2つの理由で、この2つの理由で、この2つの理由で、この2つの理由で、この2つの理由で、 इससे मैं कार्यकर्ताओं को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अभी ड्राफ्ट मांगो। 1977 के राइट टू रिकॉल मुमेंट क्यों फेल हो गई क्योंकि कार्यकर्ताओं के पास ड्राफ्ट नहीं था। और यही लक्षण अभी ये आर्यन गांधी के राइट टू रिकॉल मुमेंट है, मेरी राइट टू रिकॉल मुमेंट में तो ड्राफ्ट कें 私たちは3時間っ見つけた時に、私のちは誰が見つけた時に見つけた時に、誰が見つけた時に、誰が見つけた時に、誰が見つけた時に、誰が見つけた時に、誰が見つけた時に、誰が見つけた時に、誰が見つけた時に、誰が見つけた時に、誰が見つけた時に、誰が見つけた時に、誰が見つけに、誰が見つけた時に、誰が見つけ時に、誰が見つけた時に、誰が見つけた時に、誰がつけた時に、誰が見つけた時に、誰が見つけた時に、誰が見つけた時に、誰が見つけた時に、誰が見つけた時に、誰が見つけた時に、誰が見つけた時に、誰が見つけた時に、誰が見つけた ジンダーパーレ、カンカジャンローパー、ナグリパワーパワーコンネアナグリーパワーク、パパポスカルリー 1977 में जैसे time waste हो गया, वो time waste नहों हो, इसलिए में कहूंगा, draft करो. तीसरा topic में आता हूँ, कि जनता party ने उस समय कैसे right to recall का उप्योग करके कारिय करता हो का time pass कर दिया 1977 में, कि कारिय करता जो जैप्रकाश नारायन थे, उन्होंने साफ साफ एक बात का बोल दिया था, कि �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 パーティーチューナウジなジャーディキョギロゴメポトアクロスタインジャーガンディケしューディメディケンカリアカタサフパティチョケチョケチョケチョケチョケビアミミスのイバはイエーライネイラデレキパラメンケンダルパンソアアデミヘプューきます。デミコニカルケンパンソコノいレアイヤディナイヘブプューアネジッティプラストネワレトンコーナカタオウィスバーミンティティケナイエマンダレオアネワレダサルタパサルタドサルタキマンしーランゲウォブギャワサチアティエ कि कैसे उनको मजबूर किया जाए कि वो ईमानदार हैं और इसलिए जनता पार्टी ने के नेताओ मतलब जयप्रकाश नारायण ने नहीं जयप्रकाश नारायण तो शायद कमिटेड होंगे मैं उनके कमिटमेंट को डाउट नहीं कर रहा पर दूसरे जो नेता थे मोराजी देसाई सुप्रमुद्यम स्वामी जनता पार्टी के उन्होंने देखा कि भाई का� では、今日は、このようなことを言うことができます。このようなことを言うことができます。このようなことを言うことができます。このようなことを言うことができます。このようなことを言うことができます。このようなことを言うことができます。このようなことを言うことができます。このようなことを言うことがラきます。このようなことを言うことができます。このようなことを言うことができます。 もう一つの draft です。もう一つの draft です。でも、今日の draft はもう一つの draft です。もう一つの draft です。もう一つの時間です。もう一つの時間です。もう一つの時間です。もう一つの時間です。もう一つの時間です。もう一つの時間です。もう一つの時間です。もう一つの時間です。もう一つの時間です。もう一つのです。もう一つのです。もう一つのです。もう一つのです。もう一つのです。もう一つのです。もう一つのです。もう一つの時間です。もう一つの時間です。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 हाथ में लेंगे आरटीआई को पास हुए छः सात आठ साल होने आए अभी तक उसमें राइट टू रिकॉल इनफॉरमेशन कमिश्नर की उन्होंने आज तक कभी बात भी नहीं की जो जिस तरह के वादे 2005 से 2004 के आसपास दिए गए थे राइट आरटीआई के मुद्दे पे कि आरटीआई का, का कानून पास हो जाए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि � そう1のサーを書いてあたらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったらあったたらあったらあったらあったらあったらあったらあ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 क्योंकि draft लिखने के लिए तो आदमी को paper चाहिए, pencil चाहिए और नियत चाहिए, paper pencil तो उनके पास चाहिए उतने हैं, तो कमी होगी, खोट होगी तो नियत की होगी, लेकिन फिर भी आप उनको personally मिलके request कीजिए, और कहो कि right to recall PM का, right to recall CM का, right to recall Supreme Court Judge का, इसमें से draft आप print out निकाल मैं फिर से कहूँगा कि जो भी नेता राइट टू रिकॉल की बात कर रहा है बिना ड्राफ्ट के, वो चोर है, वो धुर्त है, वो मकार है, वो आपका समय बिगाड़ना चाहता है, और इस तरह से आपका टाइम पास होता जाएगा। तो फायदा किसको हो रहा है, विदेशियों को हो रहा है? देखो अमेरिका है वो टाइम पास � और हमारी सेना में और पूरा देश टाइम पास कर रहा है तो सेना चाहे या ना चाहे उसका टाइम पास हो ही जाएगा जब पूरा देश टाइम पास कर रहा है तो और हम ये जंजालपाल के नाम पे नारेबाजी के नाम पे फिर ये नये 300 आदमी लाएंगे पार्लियामेंट में अरविंद गांधी की पार्टी आएगी नये 300 अच्छे क्लीन नी 私たちは今日の時間を経験した時に、今日の時間を経験した時に、る日の時間を経験した2 0今日の時間を経験した時に、今日の時間を経験した時に、今日の時間を経験した時に、